अब क्या करें ऐसा करता है कि जब तक कामनाओं की पूर्ति के सुख का प्रलोभन रहेगा मेरे भीतर तब तक परम शांति मिलेगी नहीं अब अपने लिए विचारणीय क्या है तो विचारणीय बात यह है कि कामनाओं की पूर्ति के सुख का लालच अपने भीतर रखें। सुख को निकाल करके अपने ही में मौलिक रूप से विद्यमान शांति तत्वों का अनुभव करें सोचने तो की बात है तो अगर मैं ऐसा प्रश्न रखू अपने लोगों के सामने कि भाई दोनों में से कौन सा ग्रहण करने के लायक है रामना के सुख का लालच रखें सुख रखें ऐसा तो कोई कह नहीं सकता संकल्पों की पूर्ति होने से अपने को थोड़ा सुखद लगता है लेकिन कोई गारंटी है कि जहाँ जहाँ मेरी इच्छाएं पैदा होंगी सब पूरी हो जाएंगी? नहीं है तो इतना साहस तो हमारा है नहीं है की हम कर सके किसानों की पूर्ति के सुख को जितने संभाल कर रखो भाई अच्छा लगेगा पूरी होती जाएंगी हम सुख लेते जाएंगे तो इतना तो अपना आयु प्रगति के विधान की विपरीत बात है कि सब कामनाएं पूरी हो जाए तो नहीं होती है तो उधर से निश्चिंतता तो है ही नहीं अब दूसरी बात सामने आती है कि अब कीमनाओं की पूर्ति के सुख का लालच अगर हम छोड़ देते सुख को तो झकमार के छोड़ना ही पड़ता है तो प्रतिदिन की बात है हर दिन का अनुभव है संसद उठते हैं और नहीं पूरे होते हैं तो भीतर से दुखी होकर के परेशान होकर के विदर् होकर के छोड़ना पड़ता है सुबह छोड़ो अब ये बात को तो हो ही नहीं सकती है हमने जो तो सुख को तो प्रतिदिन हम लोग तो छोड़ ही रहे हैं सुख के लालच को संभाल करके रखते रहते हैं तो अब सोचने की बात ये है की शांति की आवश्यकता अनुभव करना और संकर्क पूर्ति के सुख के लालच को भी सामने बनाए रखना ये बड़ी बड़ी दुविधा की बात हो गई और इसी दुविधा में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा निकल गया और आज भी वही दशा बनी हुई है अनेक बार इच्छाओं की अपूर्ति का दुख हमने भोग लिया और अनेक बार इच्छाओं की पूर्ति तक सुख हमने भोर दिया ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भाई कोई बहन ऐसा कर सके कि इच्छाओं की शक्ति मेरी कभी नहीं हुई ऐसा कोई नहीं कर सकता और ऐसा भी कोई नहीं कर सकता कि इच्छाओं की पूर्ति मेरी कभी नहीं हुई तो कभी हुई कभी नहीं हुई तो इच्छाओं की पूर्ति होने का जो तो परिणाम है उसको भी हम लोगो ने, ने देख लिया है एक बार किसी प्रकार की कामना पूर्ति का सुख अपने ले दे तो पुनः पुनः उसी सुख को दोहराने के लिए नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। है तो कहते हैं कि मेंटल फंक्शन जो है मनुष्य के मस्तिष्क का कार्य जो है वो ब्लेडर प्रिंसिपल पर चलता है लेगर प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसका मतलब क्या है कि जिन बातों से सुख मिला उन्हीं बातों की बारम्बार पुनरावि के लिए नए नए संकल्प उठते रहते हैं कभी नहीं। अब वो जीवन हम के सामने आया मानव जीवन के संबंध में बहुत सी बातों को सुना और सत्संग के प्रकाश में अपना वर्तमान चित्र देखा और संतों के दिए हुए आश्वासन से ग्रंथों के दिए हुए मार्गदर्शन से हमने अपने लिए सोचा कि अब तो शांति के लिए पोषा करना चाहिए अब तो स्वाधीनता के लिए पोषाक करना चाहिए तो इस प्रकार हम सभी भाई बहन अपने ही अनुभव के आधार पर शरीर और संसार के संयोग जनित परिणामों को देखकर अब उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं तो अब ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है की या तो कामना पूर्ति के सुख का लालच छोड़ो और अगर इसे छोड़ने को राजी नहीं हो तो परम शांति की मां कभी पूरी नहीं हो दोनों में से एक ही रहेगा एक समय में तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए अगर हम मानव हैं, सत्संगी हैं, साधक हैं, शांति देखते अविनाशी तत्व में आस्था रखते हैं और उसकी आवश्यकता हम करते हैं अगर ऐसी बात है तो आप ही विचार करके बताइए कि कामना पूर्ति के सुख का लालच हम लोगों को रखना चाहिए कि छोड़ना चाहिए ठीक है न छोड़ना चाहिए जरूर छोड़ना इतनी सी बात है महर्षि ने खूब इस विषय पर विश्लेषण किया जब जगह उन्होंने बताया कि भाई देखो संसार जिसको कहते हैं संस्कृति जिसका नाम है दृश्य जिसका नाम है उसमें ऐसा कुछ ठोस है ही नहीं कि तुम उसको पकड़ करके अपने पास रख लो रखो तो सकते ही नहीं शारीरिक स्वास्थ्य था बहुत पसंद आता है शरीर भाई की दृष्टि से हम लोगों ने उस सुख को भी देखा है और हम लोगों ने उसके बीच जाने की बेबसी को भी देखा देखा है कि पसंद करते ही रहे और अवस्था निकल गई तो इन बातों की जानकारी का प्रभाव अपने पर होना चाहिए कि नहीं चाहिए तो इसमें इस, इस दृश्य जगत में वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति आज में कहीं पर भी खराब नहीं।, नहीं है स्वस्कृति है खराब नहीं है कहीं भी कहीं भी इसमें स्थिरता इस नहीं है और बिल्कुल शुद्ध वैज्ञानिक स्तर पर संसार और दृश्यों के संबंध में विचार प्रकट करते हुए ये प्रकट किया गया कि हम लोगों को भ्रम ही भ्रम है कि हम कहते हैं कि ये ये मैंने दृश्य देखा है इन व्यक्ति को, तो को मैं जानता हूँ इन घंटा को मैं जानता हूँ इन परिस्थितियों से मैं परिचित हूँ परिस्थितियों से परिचित हूँ ऐसा कहना नहीं हम लोगों का भ्रमणी है क्यों क्योंकि जब परिचय प्राप्त किया था तब में और आज आप कह रहे हैं कि मैं परिचित हूँ उस बीच में परिस्थितियां भी बदल गई आपका देखने का आप भी बदल गया आपका बैकग्राउंड भी बदल गया सब बदल गया कुछ नहीं है पृष्ठभूमि भी बदल जाती है और जिन यंत्रों से हम दृश्य जगत के दृश्यों को देखते हैं वो यंत्र भी बदल जाते हैं और परिस्थिति भी बदल जाती है कहीं कोई टिकाव नहीं है कहीं कोई सहराव नहीं है ये पूरा धन है कि हम लोग सोचते हैं कि संसार के कुछ भागों को मैंने पकड़ के अपने पास अपने लिए रख लिया है और उसके सहारे मेरा निर्वाह हो जाएगा पूरा धन ऐसा भी कहा महाराज जी ने कि भैया देखो इसको पकड़ करके तुम अपने पास तो रख ही नहीं सकते इसमें छोड़ कुछ है ही नहीं और जो दिखता ही है और रखने जैसा लगता ही है उसका भी अगर विश्लेषण करो तो संसार का सबसे तो निकट हिस्सा जिसको कि हम लोग अपने पास समझते हैं, ये शरीर है तो इस शरीर को भी अगर तुम छोड़ो इसका अध्ययन करो विश्लेषण करो तो इसमें इसका विश्लेषण करने पर भी इसमें तुमको वो बनने बिगड़ने बदलने वाला संसार ही मिलेगा जिसकी तुम्हें मान है वो नहीं मिलेगा जैसे जैसे ब्लड एग्जामिन कराई तो तो उसके रिजल्ट में कोई डॉक्टर लिख देगा की लोहा कम हो गया कि कोई डॉक्टर लिख देगा की शुगर की मात्रा बढ़ गयी तो शरीर के किसी अंश का विश्लेषण भी आप करेंगे तो उसके रिजल्ट में कुछ भौतिक ही तत्व मिलेंगे की अलौकिक तत्व मिलेगा ये सब क्या है लोहा घट गया है समुद्र कम हो गया है सुगर बढ़ गया है तो ये सब भौतिक तत्व है ना देख लो इसका कितना भी हम विश्लेषण करें तो इसमें यही सब मिलेगा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो तुम्हारे तुम्हारा होकर रह सके जिसको कि तुम ग्रहण कर सको जो कि तुम्हारे पास तक पहुंच सके ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसी जो दशा है इस दशा में इस बात की जानकारी का हम लोगों ने लाभ नहीं उठाया कि दृश्य जगत में स्थिरता नहीं है ठहराव नहीं है उससे मेरी जातीय एकता नहीं है मेरा निश्चित संबंध है नहीं हो सकता नहीं आज तक कभी कुछ हुआ नहीं ऐसा तो इन बातों की जानकारी का प्रभाव अपने आरोप होना चाहिए जानकारी की सामर्थ्य तो जीवन दाता ने दी है हम को इन बातों को जानने की सामर्थ्य तो उन्होंने दी है लेकिन उस सामर्थ्य का हम सब सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो अपनी जो मांग है वो पूरी नहीं होती तो पहली बात अपने लिए आज इस वर्तमान क्षण में ग्रहण करने के लिए क्या नहीं कि भाई दो ही बातें हैं अगर सिर शांति चाहिए तो उसके प्रलोभन का त्याग कर दो सुख को पकड़ तो रख नहीं सकते प्रलोभन को रख लेते हैं वस्तुओं को अपने भीतर भर नहीं सकते वस्तुओं का लोभ रख लेते हैं शरीर को अपने नियंत्रण में चला नहीं सकते शरीर का मोह अपने में रख लेते हैं तो शरीर बंधन है कि शरीर का मोह बंधन है वस्तु हमारे भीतर भरी है कि वस्तु का लोह बड़ा है देखो तो ये सब खान उत्तर खेलना है कि अपने भीतर से इनका लोह निकालना है ठीक है नर्चा चल रही थी कल संध्या समय जो चर्चा चल रही थी उसी के संदर्भ में ये बातें आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूँ मैं हम सोचते हैं मन तो भगवान में लगता नहीं है भजन बनता नहीं है ध्यान टिकता नहीं है तो जो हमारे भीतर भर नहीं सकता उसका लोभ उसका मोह उसकी आवश्यकता अपने भीतर मैंने रख लिया तो जो सचमुच सदा सदा ऐसी अपना है जो मुझ में भी विद्यमान है जिसमें मे भी सकता है उसकी अभिव्यक्ति का अपने को कोई अनुभव नहीं हुआ बस इतनी सी तो बात है और तो कुछ नहीं इतने दिन जब किया कि नहीं इतने दिन जब किया कि नहीं इतने दिन तीर्थ यात्रा की नहीं विशेष प्रकार का रहन सहना बनाया की नहीं इन सब बातों को तो व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत रुचि परिस्थिति पर छोड़ दिया गया जिस चीज जैसी रुचि हो जिस चीज ऐसी परिस्थिति हो कभी कभी किसी की शिकावत का पुरजन का किया हुआ सब उसका संस्कार भी है तो so, इन क्रियात्मक साधनों को किए बिना उससे रहा नहीं जाता तो अनुभवी संशोधन सलाह दे देते हैं सब तो ये गाल दिन ऐसा करके आओ तीन दिन ऐसा करके आओ जब जल्दी करके खत्म कर लेता है तो उससे उसको छुट्टी मिल जाती है तो ये तो व्यक्ति की व्यक्तिगत बात है लेकिन सर्वमानीय सत्य क्या है वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्य क्या है तो वैज्ञानिक सत्य यह है कि जो अपने में नहीं है जो अपना नहीं है उसकी कामना अपने में रखोगे तो जो अपने में है उसके होने पर वाला आनंद नहीं मिलेगा जो अपना नहीं है वो अपने में नहीं है सूरदास जी का वचन हो रहा था तो उन्होंने कहा काके द्वार जाल नामू पर बड़ा अच्छा लगा मुझे साफ दिखाई देता है कि तेरे को छोड़कर और कोई तो मेरा आश्रय नहीं है और किसके दरवाजे जाकर झुकाऊं और पर कहा दिखाऊ पर बात हो गई पर के हाथ से अपने को कहाँ भी तो सिवाय परमात्मा के बाकी और जो कुछ हम लोगो को अपने से हिन्द दिखाई देता है वो सब बढ़ ही पड़े दिखाई देता है तब तक नहीं दिखेगा तो रहेगा ही नहीं एक ही एक रह जाएगा सौ ही रह जाएगा सारी समा लेकिन जब तक हमको एक से भिन्न अलग दिखाई देता है तो ये सब पर ही पर है सूरदास जी कहते हैं कि अब कहाँ जाए तुम्हारे को छोड़कर के पढ़ा तो कहाँ दिखाऊँ किसके हाथ में जाऊँ अब नहीं जाऊँगा अब दूसरों हाथ नहीं दिखाऊंगा तो अपनी दशा को अपने सामने रखकर देखो कि साधक होते हुए भी संदगी वाणी में श्रद्धा करते हुए भी ग्रंथ के वाक्यों को पसंद करते हुए भी आज हम सब लोग कहाँ हैं? जो हमारा है उसके हाथ अपने को बेच दिया होता तो सब समस्याएं हल बो मीरा दिक्कर जन्म जन्म की मीरा दासी वो और सही नहीं जाएंगी और किसी का अस्तित्व उनके लिए नहीं है और आज की नहीं वो करेंगे जन्म जन्म की मीरा दासी हम हमारे आगे भजन सुनाते थे हम लोगों को तो कहते थे हो गया गुदान तेरा बेदाम का तो अगर बेदाम हम उसके हाथ बिक गए होते खत्म हो गया लेकिन आज आज थोड़ी देर के लिए शांत होकर अकेले होकर अपनी जगह में दरवाजा बंद करके बैठ करके देखो तो हम कहाँ कहाँ बिके हैं? किसके किसके हाथ अपने को बीच डाला है बीच डालने का मतलब यही हुआ है कि तो उसका शासन अपने पर लग गया जी? तो कहीं संतान के हाथ बिक गए कहीं कहीं बैंक के अकाउंट के हाथ बिक गए कहीं समाज के जुड़े हुए पद के हाथ बिक गए कहीं प्राप्त की हुई योग्यता के हाथ बिक गए तो कहाँ बैठे हैं और सोचते है की हाई हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं होता तो बड़ा ही जोरदार प्रश्न है और हम सब भाई बहनों को इस विषय पर विचार कर लेना चाहिए आप दीर्घ वासी रहेंगे कि आश्रम वासी बनेंगे कि कहाँ रहेंगे क्या करेंगे ये सारी बातें तो पीछे की बात रहेंगी सबसे बड़ी बात यह है कि कामना पूर्ति के सुख के लालच को छोड़े बिना शांति की अभिव्यक्ति होती ही नहीं, नहीं है और शांति नहीं मिली अपने को तो शांति के पार की बातें जो है वो तो कभी संभव ही नहीं, नहीं है ये तो पहला ही कदम है अकेले अकेले बैठ कर खत्म होने के बाद जब सुने के लिए बिल्कुल शांत होकर अपनी जगह में जा तो एक बार अपने से पूछिएगा कि ग्रंथों का अध्ययन ही करते रहोगे कि दौड़ दौड़ करके यात्रा की कठिनाइयों को सहन करके तीर्थों में ही जाते रहोगे कि करते ही रहोगे की चिमते ही रहोगे कि लिखते ही रहोगे कि यात्रा करते ही रहोगे कि सामना खुशी ऐसी दुख का लाल छोड़ो और ये सारे क्रियाकलाप और एक और ये करके अगर अगर कामना पूर्ति के सुख को छोड़ने के लिए हम तैयार हो गए सुख को नहीं सुख के लालच सुख तो और स्थल है लालच में जिसमें भी सूक्ष्म है तो उसको छोड़ने के लिए हम तैयार हैं तो सब बातें सफल हो जाएंगे और इसके लिए तैयार नहीं है तो पता नहीं क्या होगा मैं कह नहीं सकती एक अध्याय ये हो गया अब इसके बाद आशाजनक बातें बताऊँ आपको व्यक्तित्व के निर्माण के बहुत से तत्व मैं पढ़ करके आई थी मनोविज्ञान में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर ये तो बहुत पढ़ाया जाता है की व्यक्तित्व तो कैसे बना है क्या किया है हम भी मैंने आपके साथ आ करके मैं वही समझाती हूँ तो उन्होंने कहा मैंने कहा कि जब कभी भी मुझको मालूम नहीं है अपनी याद में उनको बताती क्यूँकी छोट जानकारी और अपने जीवन के अनुभव से ही कदम उठाना था तो मैं अपनी जानकारी उनको बताती कचित महाराज कभी मुझको ऐसा अनुभव नहीं है कि किसी क्षण में कामनाओं से बहुत शांत जीवन मैंने अपना देखा है ये उस समय की बात है संत के पास जब आई थी सब तो अब दलील मेरी क्या थी कि जो प्रारंभ से ही मुझ में विद्यमान है तो उसके बिना कैसा होगा और फिर दूसरी बात ये भी कि हम लोग तो कहते हैं कि भाई जब इच्छाएं होती है मनुष्य की तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो बड़ा ही प्रयत्नशील होता है बड़ा बड़ा परिवार करता है परिश्रम करता है और संसार में मनुष्य के जीवन को संभालने के लिए सुख पूर्वक बिताने के लिए बहुत सी नई नई सुविधाओं को बनाया जाता है बहुत से नए नए आविष्कार होते हैं तो और कब ये बात उनको बताती थी कि अगर ये चीज प्राकृतिक है मुझ में तो इसको मिटा के जीवन कैसे होगा और जब ये प्राकृतिक बात है मुझ में तो इसको मिटाने की सामर्थ्य अपने पास काम से आएगी तो ये खत्म ही नहीं होगा तब तो, तो परम शांति अमर जीवन और परम प्रेम का रक्त ये तो करने सुनने के लिए रह जाएगा मिलेगा तो कभी नहीं ऐसा मैं बताती हूँ उनको तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई बहुत ही युक्ति युक्ति और विज्ञान को पार करने थी। तो उन्होंने कहा कि देखो जो बात पैदा होती है उसका नाश होता है ठीक है जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश होगा और जो तो प्रति विनाश युक्त है उससे तुम्हारा नित्य संबंध नहीं है तो कामनायें उत्पन्न होती है इसलिए उनका नाश और सुम्हार और कामनाएं करते हैं किसको जो तुम्हें स्वाति और आकर्षित करे जो स्वाति और आकर्षित करे उसको कामना नहीं करते तो परम शांति की मांग परम प्रेम की मांग अनंत आनंद की मांग अमरत्व की स्वाधीनता की मांग ये छोटी और छींचने वाली बातें है और ऐसा भोजन मिले ऐसा वस्त्र मिले ऐसा आवास मिले ऐसा ऐसा ऐसी प्रसिद्धि मिले ऐसा पद मिले ऐसा अधिकार मिले ये बातें जब पैदा होती है भीतर तो हमारी वृत्ति जो है वो स्व की ओर से हट करके पर, है। ये? पर जाएगी तो पराधीन बनाएगी पराधीनता के बिना कृषि सुख का संपादन होता ही नहीं कामनाओं की उत्पत्ति मात्र से व्यक्ति अपने स्वाभाविक के संतुलन से हट जाता है इक्विलिब्रियम उसका डिस्टर्ब हो जाता है अपनी जो स्वाभाविक शांति का उसका स्वरूप है उसमें से वो हट जाता है तो जिसकी उत्पत्ति मात्र से हम सौर ऐसी विनुख होकर के पढ़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं उसका नाम है कमना और वो मौलिक नहीं है भूल का परिणाम है इसलिए ज्ञान के प्रकाश में उसके उस मिलने वाले सुख का लालच छोड़ दो तो उसकी उत्पत्ति बंद हो जाएगी तो जो मिटने वाला है वो मिट जाएगा और मिटने वाला मिट जाएगा तो रहने वाला प्रगट हो जाएगा कामनाओं के कामना पूर्ति के सुख के प्रलोभन को यदि हम छोड़ देंगे तो परम शांति की अभिव्यक्ति के लिए फिर नया पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कितनी अच्छी बात होती जो मुझको चाहिए जो उज्जे है जो अविनाशी है जो किसी भी काल में हमारी भूल काल में भी नाश नहीं होता न ज्ञान का नाश होता है न प्रेम का नाश होता है न शांति का नाश होता है ये अलौकिक तत्व तो हैं तो इनकी इनकी सत्ता जो है ये ये उस परम सत्ता पर आधारित ये कभी लिखते नहीं है ये रहते ही है तो कितना भी बल के अभिमान में आकर के क्रोध के आवेश में कोई खुद जले और दूसरों को जला दे उस भूल काल में भी उसके भीतर उसके और रूपी कटोटे में अलौकिक के तो रूप में जो शांति होकर जीत रूप में विद्यमान है उसका नाश नहीं दूसरों में हल्क मचाने वाला और दूसरों को और और दूसरों के लिए अशांत वायु मंडल पैदा करने वाला व्यक्ति भी कुछ देर के बाद खुद अपने लिए शांति तो की आवश्यकता अनुभव सकता है क्यूँकी वो मृत्यु के लिए मिलने वाली चीज़ नहीं है तो वो हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ है तो इसलिए सत्संगी होने के नाते सत्संग के प्रकाश में एक बार जब हम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि शांति की मां मानव राति की मां है और उसके बिना सब पूछिए कि जब तक इस जीवन में शांति की अभिव्यक्ति हुई नहीं तो हम लोगों ने जीवन का तो स्वाद ही नहीं जाना ये दो दुर्ण दुर्ण चल रही है और इसी में कभी ये मिट्टी के पुटलों का दौर धूप जो दिखाई देता है अभी यहाँ अभी यहाँ अभी वहाँ अभी वहाँ और मैं क्या बताऊँ अपनी गरीबी का हाल बड़ी गये दशा करती है मुझे बहुत गरीबी मालूम होती है कि मुझ में अनंत तो जीवन है मुझ में परम प्रेम का अखंड सागर है और उसके लिए अपने को गौरव नहीं है लेकिन दो चार देश देख करके आ गए तो भारत का बार वो अभिमान चर्चा में आता ही रहता है जब हम फ्रांस में थे तो ऐसा होता था जब हम रूस में थे तो हमने ऐसा देखा था हम लोगों के प्रिंसिपल पढ़ाते थे, थे तो वो रूस गए थे एक बार रिप्रेजेंटेटिव होकर के रूस के किसानों के साथ उन्होंने डांस किया था तो जब हम लोगों से कुछ चर्चा करें तो बार बार कहें दुकान की मैं भी होती उन पर डांस तो एक बार दो बस था उसके तो बाद लड़के एक-एक तो जब आपस में बात करें और देखेंगे जा रहे हैं है दुकान की मैंने भी होती है ये बड़ी गरीबी ये हृदय की दरिद्रता है अरे भाई ये हार ना तो लोखड़ा यहाँ से मुझके वहाँ चल गया तो कौन सा पर्णी लगाया दादा क्या क्या वहाँ पर मृत्यु का भय नहीं है क्या वहाँ पर रात द्वेश का प्रभाव नहीं है क्या वहाँ पर व्यक्ति पराकृत पराधीन होकर कामना पूर्ति के फेर में बेचन नहीं है तो क्या अभिवेता चाह रही खास बात तो ये गौरव इस बात का होना चाहिए तो गौरव को इस बात का होना चाहिए स्वामी जी महाराज ने बताया भौतिक विकास शुद्ध भौतिक विकास की दृष्टि से विचार करो तो भी तुमको इस बात का गौरव होना चाहिए कि तुकी इस जीवन में जो भौतिक तत्व है वो जगत के काम आ जाए और मुझे अपने लिए न शरीर की जरूरत रहे ना संसार की जरूरत रहे तो सारी पराधीनता मेरी मिट सकती है मैं मैं परम स्वाधीन हूँ इस बात का गौरव होना चाहिए कि बहुत सी पराधीनताओं को मैंने ओढ़ लिया है पहन लिया है इस बात का गौरव होना चाहिए ये गौरव की बात है कि कि की लज्जा अगर गौरव है किसी को तो इस बात का गौरव होना चाहिए कि परम शांति यह सहज है। अगर मनुष्य को अपने मनुष्य होने का गौरव हो तो इस बात का हो कि मुझे नहीं चाहिए पढ़ की आवश्यकता मुझे बिल्कुल नहीं है तो परस्प्रय पराधीनता से मुक्त होना मनुष्य के जीवन के लिए गौरव की बात है सृष्टि के मालिक तो सब कुछ करते हैं सब कुछ कर सकते हैं सब कुछ सबको देते हैं उनके हम प्रेमी हैं, उनको हम प्रिय हैं, तो गौरव होना चाहिए तो इन बातों का होना चाहिए कि हर मार के श्रीनार का गौरव होना चाहिए कुछ भी देखो तो ऐसे सोचने से क्या मालूम होता है तो यही मालूम होता है कि सचमुच जीवन मेरा क्या है और हम क्या दशा बना करके अपने बैठे हैं तो इस दशा का अंत करना है तो महर्ष जी ने मुझको यह बताया कि देखो जो जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता जैसे संकल्पों का स्वरूप है कि कभी पूरा हो ही नहीं सकता पूरा हो करती भी अपूरे के समान है क्यूँकी एक संकल्प की पूर्ति अनेकों संकल्प को जन्म देगा तो ऐसा जो तत्व है वो मौलिक नहीं हो सकता ऐसा जो तत्व है वो हमारी धूल का परिणाम है और उसका नाश हमारा पुरुषार्थ है तो संकल्प की पूर्ति संभव नहीं है लेकिन संकल्प की निवृत्ति संभव है और संकल्प की पूर्ति जीवन नहीं है लेकिन संकल्प की निवृत्ति में जीवन है क्यों क्योंकि संकल्प की निवृत्ति में शांति की अभिव्यक्ति और शांति की अभिव्यक्ति में विकार का उदय शांति तो हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो वो शांति और अमरत्व स्वाधीनता और परम प्रेम की अभिलाषा लेकर हम सब लोग बैठे हैं अब एक बात पूर्व करके बताइए जो भी कुछ निवेदन हम कर रहे हैं उसके आधार पर आपको अपना अगला कदम दिखाई देता है कि नहीं धीरे धीरे करते-करते डरते डरते डरते आवाज़ निकल रही है इसमें सच्चाई है क्यूँ क्यूँकी दिख तो रहा है बहुत खास की, की रोगी के जीवन के अनुभव का आरम्भ होगा हो शांति की अभिव्यक्ति और शांति के लिए अपने को और थोड़ा नीचे उतर के देखो तो कामना पूर्ति के लालच को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना जरूरी है इस बात को तो हम लोगों ने स्वीकार कर दिया लेकिन अगला कदम जब मैं करती हूँ इसका मतलब है की कदम उठाना है तो आवाज थोड़ी भी नहीं हो कोई बात नहीं है। आपके साथ हूँ मैं आपकी दुर्बलता मैंने अपने में देखा है और उनके साथ संघर्ष करके भी देखा है और उनको मिटाने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न स्वामी जी महाराज से करके देखा है तो मैं इस इस दुर्बलता को ऐसा नहीं मानती हूँ की कि, किसी इसलिए इसको स्वीकार करने में कोई लाभ शर्म की बात है नहीं भाई है तो छिपाने से क्या, है? है।, है, तो क्या है अब आगे चलो इसको तुम कैसे तो मिटाने के बहुत तरीके हैं मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जब मैंने संत के मुख से सुना कि अविनाशी जीवन होता है तो मैंने कहा कि महाराज होता है तो किस कैसे मिलता है किसको मिलता है तो महाराज ने बहुत ही मुक्त कंठ से कर दिया कि सबको मिलता है तो इतनी घबराहट थी उस समय मेरे भीतर कि जैसे ही संदी महाराज के मुख से निकला कि सबको मिलता है तो थोड़ा सा धीर धीब सबको मिलता है तो मेरा भी नंबर आ सकता है सब मैंने पूछा की महाराज कैसे मिलता है जो आवश्यकता अनुभव करता है की उनको बात करता है की यहाँ जाता है कि वहाँ जाता है कि उनकी बीच के नीचे बैठता है कि दुकान में घुसता है ये सब वर्ण नंबर ने बिलकुल नहीं किया सीधी बात है महाराज किसको मिलता है मिलता है कैसे मिलता है जो जरूरत अनुभव करता है तो एक आधार पर मैं कह रही हूँ कि सचमुच हमारा जो अहम रूपी अमु है एक एक यूनिट है एक एक इकाई है उसके भीतर वो सब कुछ है जो हम लोगो को आवश्यकता के रूप में आज महसूस हो रहा है उसके भीतर सब कुछ है एक व्याख्यान में महाराज जी ने जहाँ ये कहा तो भैया अगर तुम शरीर की व्याख्या करोगे विश्लेषण करोगे उसका तो उसमें संसार के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं मिलेगा और अगर तुम अपनी खोज करोगे तो उसमें परमात्मा के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं मिलेगा दोनों तरह से कहा अगर अपनी खोज करोगे तो अपने को परमात्मा में पाओगे और अपना विश्लेषण करोगे तो अपने में परमात्मा को पाओगे उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं अच्छी बात है हम लोगों के लिए जी बहुत अच्छी बात है ने? अपनी खोज करोगे तो अपने को परमात्मा में पाओगे और कहीं नहीं और अपना विश्लेषण करोगे मैं का मैं का विश्लेषण करोगे तो इसमें परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है इस बात को मान लेना जानने की बात तो थोड़ी दिन बाद आएगी लेकिन जाने हुए संकों में अनुभवी जनों ने यह वचन हम लोगों को सुनाया। इसको जिसको मानना अपने लिए बहुत हितकारी होता है और उपाय क्या है उसकी आवश्यकता अनुभव करो तो मान लीजिए कि अपनी दुर्बलताओं को मिटा की हमने खो दिया मेरी तरह आप जैसे मैं आमक नहीं लगे थी मीरा जी को बेची दिया था कबीर जी को बेची दिया था राजकुमार सिद्धार्थ को बेची दिया, दिया नहीं था हम कुछ दे दिया हमारा स्वामी जी सरकार ने खूब डाटा अभी तुमको मालूम नहीं है मैं उनका वकील हूँ उनकी शिकायत नहीं तो वकील लोग बहुत खुश हो गए तुमको मालूम नहीं है मैं उनकी आलोचना नहीं सुन सकता अच्छी बात है बताइए तो मैं क्या कहूँ उनका ऐसा नहीं कुछ है कुछ दुर्बलताए है जो आज उन लोगों ने अपने भीतर में पार्थे रखी हैं। उन दुर्बलताओं को मिटाने का पूरा प्रयास प्रशास को करना चाहिए आज से अभी थू. और जहाँ जा करके ऐसा लगे कि क्या बताऊँ मेरा साहस नहीं हो रहा है डर लग रहा है कैसे चलेगा डर लग रहा है इसको कैसे छोड़े तो जहाँ ऐसा लगे कि अपना साहस नहीं हो रहा है कि उसका सामना करने का बल अपने में कम मालूम होता है तो उस समय विश्वासी जन तो सर्व सामर्थ्यवान को पुकारते ही हैं, पुकारो तो और न पुकारो तो जैसे फटा हुआ बच्चा अपने को निकालने में और सुन उ करके चिल्ला शुरू करता है तो उसका घोरना वो बल है उससे कहीं अधिक कहीं अधिक करना, सागर जगत पिता और जगत जमीन साधक समर्थ सा